दसमोध्या में कहा जाता येन गया था दधा बुद्धि ये मे बुद्धि प्राप्त करते हैं ज्ञान से प्राप्त करते कौन से अर्थात तो न कर्मिण अज्ञान उपयंति ज्ञानी से प्राप्त करते तो कर्मी अज्ञानी प्राप्त नहीं करते ठीक है विद्यावता में भगवत प्राप्त निर्देशा ज्ञानी को ही भगवत प्राप्ति कहने से ये बुद्धि योगम मुझे प्राप्त करते हैं तो इतरे शांत जिनको ज्ञान नहीं है की की ये ये अर्थ से सिद्ध तो होता है जो अर्थ वही कहते हैं अर्थात न कर्मिण अज्ञा उपयंति अज्ञानी कर्मी परमात्मा प्राप्त नहीं करते टीका में नु भगवत कर्म कारिणाम वित्त तमत्वात्थ कर्मि भगवान यानी इतिया तो भगवत भगवत प्रचि के लिए जो कर्म करते हैं युक्तम ते तो युक्तम कहा गया कर्मी भगवान को प्राप्त करेंगे एक कहते भगवत कर्म करिण ये युक्तमा भी कर्मिणो अज्ञा से उत्तरोन फल त्यागवसान साधना भगवत कर्मकारी भगवत तुचि के लिए कर्म करते अपनी करें युक्तम से कर्मी है अज्ञानी है अज्ञानी है उत्तरोत्तरहीन फलत्याग अवसान उत्तरोत्तरहीन पुरो पुरो साधन में असमर्थ तो है कर तो, तो उत्तरोत्तर साधन करे सब समय कहा गया फलत्याग कर्म फल त्याग अभ्यास आदि करते कहते यदि नहीं कर पाते तो कर्मफल त्याग कर ये उत्तरोत्तर साधन में साधना वाले कहा गया उत्तरोत्तरहीन फलत्यागवसान साधन ये काम फलत्याग्स ठीक है ये मत्कर्मकृत इत्यादि न्याय न भगवत कर्म करी निये यद्यपि युक्त मतकर्मकृत मत मत पर संग्लोक है ये जो कहा गया भगवत्कर्मकारी है यद्यपि युक्त समाह तथा कर्मिणो अज्ञा सन न भगवंत सरसा गंतम अज्ञान से शीघ्र भगवान को प्रार्थना करते है तेषाज दस विज्ञापक उत्तरो उत्तरोन साधन प्रकार के चित्त सधन से आरंभ करके अंत में कहा गया एक यदिमर्थ तो है तो फलत्यागपर्यतम पाठक उत्तरोधन उपाध्यार हीन साधन ग्रहण किया अभ्यास असमर्थस्थवत कर्म करना अभ्यास में असमर्थ है तो भगवत कर्म करो अभगवतकर्मक भगवत कर्मचारी ये है तो अक्षर अन्वेदस्थ्यावस्थेन विद्व्यासपूर्वक ज्ञाननि ये तो अक्षर उपासना करते हैं ज्ञा विषय संनपूर्वक ज्ञाननिष्ठा निश्चित हुआ ज्ञाते में अनेद्य अक्षर उपासा सर्वूता अध्याय इत्यादि इत्यादि इत्यादि क्या इत्यादि अध्याय परिसम इसमें आठ सटीका बनाना पड़ेगा सर्व सर्वभूतानंद इत्यादि अध्याय परिसम्ति इत्यादि आ अध्याय परिसम्ति गुप्त साधना अध्याय समाप्ति तक उनको साधन कहा गया अच्छे उपासक उत्तम अधिकार के लिए उत, उत्तराधना के संयासपूर्वक ज्ञान निष्ठाया से संयासपूर्वक ज्ञान निष्ठा में अति तयोद यानी अमातादी चतुर्दश्ति इदीं यानी पंचदश्वादीन उ से ही सभी साधने सहित भवन की अनिदेश तो साधन ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग साधन के लिए कहेगी त्रयोदशी कहेगा मान इसका दम्भितम ज्ञान का साधन ज्ञान सदा चतुर्दशी प्रकाशन का प्रभु और पंचदशी कहा गया असंग इसमें तो एक यानी अधिक है से तो इत्यादि तो अनिर्देश तो ज्ञान निष्ठाया में अधिक्रिय है जो अनिर्देश अक्षर उपासके ज्ञान निष्ठा में अधिकारी साधनवाद अमान क्षेत्र भाष्य में क्षेत्राध्याय अध्यात्रुक्त ज्ञान साधना से क्षेत्रध्याय त्रयोदश क्षेत्र क्षेत्र विचारे करके अद्याय जस्तु पंचदश तीन अध्याय में अध्याई ज्ञान साधना वाले साधनवाला निष्ठा दयादन प्रतिष्ठा से ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा अधिकारीभेद प्रतिष्ठा हुई अनिष्टम इष्टम ज्ञाननिष्ठा अन्ष्टिश्रमितिव कर्मफल नवती ज्ञान तीन प्रकार कर्मफल ज्ञानी को प्राप्त होता है अनिष्ट इष्ट मिश्र होता है नारक पशुपक्षा सर इष्ट होता है दैवत्सर्ग मिश्र होता है मनुष्य मनुष्यसर्ग तीन प्रकार कर्मफल नव कि मुक्तिरव कर्मनष्ठानिव तो कर्म, कर्म फल तीन प्रकार कर्मफल न मुक्तिर शास्त्र विभाग विभाग एक अभिप्राय करके करते भाषण अधिष्ठादी पंचहेतुकर्मसन्यासीना आत्मीकर्तृत्वता प्निष्ठाया वर्तमान भगवत अनस्टादर्म फल परमस्व परिवार नाम एवं लब्ध न स्वरूप इनको नहीं होता है ये फल अधिष्ठानादि पंच हेतु के सर्व सर्वकर्म अधिष्ठान तथा कर्तादि का पंच हेतु सर्वकर्म संस का हेतु सर्वकर्म संस न ज्ञान बताए आत्मा एक ही अकर्ता है इसे जिनको ज्ञान हुआ कर्म संन्यास करके आत्मिक आत्मिक्व ज्ञान होगा परस्याम ज्ञान निष्ठाया वर्तमाना नाम जो परानिष्ठा है ज्ञान निष्ठा विस्तृत तो है भगवत तत्व विधान वही ज्ञान ही, ही। भगवतत्व को जानने वाले आत्मस्वरूप भी जानने वाले उनका अनिष्ट आदि फल त्रयम नहीं होगा अनिष्टम स्तमिश्रम तीन कर्मफल परम सपरिवाजका नाम एवं लब्ध भगवत स्वरूप आत्मीक स्वर्णना भगवत स्वरूप को जो आत्मात्व सरण को प्राप्त करले उनको नहीं होता है ठीक है भगवत अन््र तीन प्रकार करम कर असन्यासी नाम ये होता है इति ये गीता हैीता शास्त्रोक्त कर्तव्या कर्तव्यार्थ सेभाग कर्तव्या कर्तव्या कर्तव्य अकर्तव्य का विभाग है गीता शास्त्र का ठीका नदुक्त अवद्या काम बीज जितने कर्म कर्मह सा बीज अविद्या और काम अविद्याम हे बीज सबकर्म का पूर्व जीक शास्त्रगत कर्म न अद्यापूर्वक तन करते शास्त्र विहितकर्मह शास्त्र से ज्ञान तो हुआ अग्नोत्रि कर्म वो अविद्यापूर्वक से वो तो शास्त्र ज्ञान होने पर ही कर्म होगा अविद्यापूर्वक नहीं है आक्षेप करता है पूर्वी अविद्यापूर्वक सर्वस्थ कर्म न असिद्धम चेत सिंत ने कहा सौ कर्म अविद्यापूर्वक नहीं असिद्धम चेत सिंह दृष्टातम समय न ब्रह्मत्यादि ब्रह्मत्या कर्म अविद्यापूर्वक निषिद्धकर्म ऐसे विहित कर्म भी अविद्यापूर्वकमता प्रतिज्ञा विभजते सिद्धांतिक न असिद्ध मेत न यद्य शास्त्रगत नि कर्म तथा तो अविद्यावत होती नि कर्म शास्त्र से अवगत शास्त्र से ज्ञा तो होता है फिर भी अज्ञानिक होता है उत्तम दृष्टान्याख्या करते हैं ब्रह्मत्यादिवत ब्रतष्टान दिया व्याख्या दि शास्त्र कर्म अथकार अभी व्याव तो प्रतिशा से अवगते ब्राह्मणो न हंत निशर्द शास्त्र है उससे ज्ञात हुआ ब्रह्महत्यादि लक्षण कर्म अनर्थ कारण ये अनर्थ का कारण ही कर्म किसके लिए कहा गया अविद्या काम आदि दोष वो अविद्या काम आदि दोष वाले के लिए ही ये कर्म है अनर्थ कारण ठीक है अविद्यादि में तो ब्रह्मत्यादि कर्म इतने हेतु न ब्रह्मत्यादि कर्म अज्ञान के लिए हेतु अन्यथा प्रवृत्ति अनुपति नहीं तो ज्ञान होने पर प्रवृत्ति नहीं होगी ब्रह्मि में ृण्हांखते तथा उसी प्रकार नित्य नित्य नैमित्तिक नितन काम्यान काम्यकर्म जितने के लिए तह अद्याम तो होती अविद्यापूर्वतत्व से नैमितको काम्यकर्म हो अद्यादिमत अविद्याम बाले होता है अवद्यादम अविद्याम पूर्वक होता है समझना पारलोकिक कर्म कर्मसु सुहादि अतिरिक्त आत्मा ज्ञान बिना प्रभु से युगा न तेसा मविद्यापूर्वकता इस संक है पूर्व कहता जो स्वर्ग आदि फलों का कर्म है पारलोकिक कर्म परलोक में होगा फल याग आदि करेंगे स्वर्ग प्राप्त करेंगे यदि देहादि से अतिरिक्त आत्मा ऐसा निश्चय नहीं हो जैसे चार बार कब देहों आत्मा मानते आगे नष्ट हो गया तो भक्ति में फूलता से देह स नहीं है तो फिर कर्म क्यों कर किया जाएगा आगे तो जन्महीन जो देहादि से अतिरिक्त आत्मा जानते हैं परलोक में आत्मा रहेगा कर्म फल होकर होगा इसी के उद्देश्य से कर्म करते हैं तो कर्म करने के लिए प्रभु सारलोक आत्मज्ञान सारणार्थी मारत, का आत्मज्ञान पूर्व करता है परमलोक में इसलोक से देह समाप्त होने पर देहादि से अतिरिक्त आत्मा है आत्म के व्यतिरिक्त आत्मज्ञान पारलोक नहीं व्यतिरित आत्मज्ञान देहादि से अतिरिक्त आत्मज्ञान के बिना पारलोक को कर्मी तो में तो प्रवृत्ति तो नहीं होगी देहाद्यस्त आत्मज्ञान के बिना प्रवृत्ति तो तो अयुग्त नेश ऐसे जो कर्म है या कर्म कार्य अभिज्ञापूर्वकता नहीं ऐसा संसत है वाक्य में व्यतिरिक्त आत्मज्ञान व्यतिरिक्त आत्मनी अज्ञात प्रवृत्ति नित्यादि कर्म से अनुपन्ना चेत व्यस्तरित आत्मा नहीं देहादि से व्यस्तरित आत्मा है वो यदि अज्ञात है तो नित्यादि कर्म से प्रभु अनुपन्ना नित्यादि कर्म में प्रभु देहादि से अतिरिक्त आत्मा नहीं हो इस चार लोग आत्मज्ञान देहादि से अतिरिक्त आत्मा इतने ज्ञान तो चाहिए कर्म करने के लिए किन्तु पारमार्थिक आत्मज्ञान अथा पारमार्थिक आत्मा है एक अद्वितीय सर्वभूतात्म भूतात्म भूतों का आत्मभूत है आत्मसवे ब्रह्म करते ऐसे ज्ञान में ही कर्म करने के लिए मिथ्या ज्ञान आदि नित्यादि कर्म से प्रवृत्ति अभिद्यापूर्वकाम अप्रतिहत होती आदि कर्म में मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्ति होती कर्ता भोक्ता मानकर की प्रवृत्ति होती मैं कर्ता भोक्ता कर्म का फल भोगा ऐसा मिथ्या ज्ञान है आत्मा में कर्तृत्व ही नहीं अभिद्यापूर्वक प्रत्यम तेसा नित्या में जितने अविद्यापूर्वक अप्रतिहतम अविरोधम बाधयत इस प्रकार परिहार करता सिद्धांत न चलनात्मक अनात्मकर्तृकअ अहम कर्म की प्रवृत्तिदर्शन चलनात्मक आत्मा हे न आत्मा है निष्क्रिय असंग निर्विशेषुद्ध स्वरूप पूर्णव्यापक चलन कर्म अनात्मकर्तृक अनात्मे कर्ता कर्म का इसमें तो अहम कर्मी इससे मानकरे प्रवृत्ति होती तो आत्मा में कर्तृत्व करके प्रवृत्ति होती या ज्ञानी के लिए, होता है कर्मचार कर्म ही चलनात्मक आत्मा कर्तव्य नहीं तक निष्क्रिय निष्क्रिय में कर्तृत्व के देहादिघात से तो सक्रिय देहादिघात सक्रिय तत्कर्तृत्व कर्म वि देहा संघात कर्तृक संघात कर्म का करता तथा संघात अहम अभिमान द्वारा अहम करूमी आत्मनि निष्ठाधि पूर्विका कर्म निपुति तो संघात में संघात कर्तृ कहे चैतन्य के आभा से सीधाभा करके संघात में कर्तृत्व है अब अहम अभिमान करके देहादि में अहम अभिमान करके अहम करूँ संघात के कर्तृत्व आत्मा ने करते संघात के साथ तादात्माभ्यास होने के संघात के धर्म कर्तव्य का अहम आत्मा में अर्प करके अहम कर्मी ऐसा आत्मा में मिथ्या ज्ञान पूर्वक कर्म में प्रवृत्ति दिखी गई है तेन क्या सिद्ध हुआ तस्वीर अविद्यापूर्वक और कर्म जितने अविजयपूर्वक है यदुत देहाद संघात अहम अभिमान से मिथ्या ज्ञान सं तदाक्षेपति सिद्धांत ने कहा देहाद संघात में अहम अभिमान होता अहम बुद्धि होती ये मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान है इसके ऊपर करता है पूर्व से देहादि संघ्रतेम प्रत्य गौण नहादी संघाते होता है ऐसा <coughs> नहीं गौण एक गौण होता है एक मिथ्या है, है ये पूर्व पीछे कहता है गौण है वस्तुतः देहादि संघात मेरे में नहीं हूँ मेरे पुत्र आदि में जैसे अहम बुद्धि महात्मा भद्र से वो मेरा है अपने से भिन्न अत्यंत प्रिय होने से अहम बुद्धि वो गौन प्रयोग किया जाता है नहीं कि वस्तु मैं ही हूँ ऐसा भ्रांति नहीं जान करके सर्वार्थकारी नहीं तो ऐसा मेरा आत्मा है ऐसे कहते हैं तो उसको गौण प्रयोग करते हैं अग्निर्माणव का मानवों को अग्नि कहा वो ब्राह्मण ही ऐसे तो गौण प्रयोग है वाला भी समझता है वो बोलने वाला जानता है अग्निर्माणवों का सिंह मानव ये सब है गौण कर ठीक इस प्रकार देहाद में जो अहम बुद्धि होती है वो जानता है देहाद्य से भिन्न में तो कर्म में प्रवृत्त होता है देहाद्य से भिन्न ज्ञान होने पर भी अहम अभिमान अहम मनुष्य अहम स्थित जो अभिमान करता है ये गौण है ब्रम नहीं पूरा कहता है दिहाद्य संघ्राते अहम प्रत्ये ज्ञान गौण न मितया इसी से सिद्धांत कहेगा न में अहम ध्यो गौण तत्पूर्वक कर्मस्वी गौणत्व आपत्त यदि अहम बुद्धि गौण है ऐसे अहम बुद्धिपूर्वक जो कर्म है कर्म में भी गौणत् अहम ज्ञान यदि गौण है अहम गौण अहम का जो कर्म है वो कर्म है, तो भी गौण हो जाएगा ऐसे सिंह मानव को मानव को सिंह कहा अग्नि जो मानवों को कहा तो मानव को अग्नि कहा तो अग्नि के द्वारा किया गया कार्य वो मानव में है अग्नि जो कार्य करेगा मानव करेगा वो वो गौण है जैसे मानव की अग्नि बुद्धि अग्नि बुद्धि अग्निबुद्धिपूर्वक जो मानव होने अग्नि का गुण आरप करेंगे तो मिथ्या वो भी भ्रम गौण होगा वास्तव नहीं होगा इसी प्रकार अहम बुद्धि यदि गौण है अहम बुद्धि अहमबुद्धिपूर्वक जो कर्म किया जाता है वो आत्मा में गौण होगा मुख्या नहीं तो क्या होगा गौण तो है फिर क्या होगा आत्मा में वो कर्म नहीं जैसे अग्नि मानव को कहेंगे तो अग्नि का दाहकत्व मानव के में नहीं है ठीक है दिहा अहमबुद्धि होती है अहमबुद्धिपूर्वक जो कर्म है पुण्यताप कर्म वो आत्मा में वास्तव नहीं जैसे मानव के में अग्नि कार्य नहीं ऐसे अहमबुद्धि का जो कार्य है कर्म है वो आत्मा में नहीं आत्मा में अनर्थ भाव आत्मा में कर्म नहीं तो अनर्थ नहीं होगा यदि आत्मा में अनर्थ नहीं हो चंदिवृत्तम हेतु अनुसर मच तो अनर्थ निवृत्ति के लिए हेतु अनुष्ण ये नहीं होगा ये दूसरे की सिद्धांतिकता है न तत्कार्य से भी गौन आप अहम बुद्धि गौण मानेगे देहादमी अहमबुद्धि गौण है तो अहम बुद्धि का जो कार्य है कर्म उसे भी गौनोत्व हो जाएगा और गौण हो जाएगा तो उसका फलात्मा में भोग नहीं होगा इसका स्पष्टीकरण एक सदेव प्रपंचम आदो चौदय प्रपंच इसके अभी विस्तार से अर्थ करेंगे पहले आक्षेप पूर्व पीछे का विस्तार करते है फिर सिद्धांत राके पूर्व पीछे कहते हैं देहादी संगाते न मिथ्या इसके पहले व्याख्या है संघात अहम प्रत्यो गौण देहादी संघात आत्मिये है अपना दे हो है, है, है अपना देहादी संघात में अहम ऐसे जो बुद्धि होती है जिस प्रकार आत्मीय पुत्र आत्मा भी पुत्र नामा पुत्र आत्मीय है अपना पुत्र में सूत्री में कहा गया आत्मा भी पुत्र नामाशी पुत्र नाम वाले तुम आत्मा ही हो तो पुत्र को आत्मा शब्द से कह दिया गया आत्मीय होने पर जो अपने से भिन्न है फिर आत्मा शब्द से कहा गया लोक है चापी टीका नहीं टीका दक्षिता सूत्र आत्मीय पुत्रे अहम प्रत्योग में जो आत्मा भी पुत्र नाना सी कहा गया है पुत्र तो आत्मीय है स्वकीय अपना है अपने पुत्र में अहम बुद्धि जो है वह गौण है जो था संघात आत्मी अहम प्रत्यक्ष संघाते अपना देहात संघात देहा संघात अपना होने से उसमें अहम जो अहम बुद्धि है वो गौण ही होगा भेद अध्यपूर्वक गौण्य हो लोक प्रसिद्ध में भेद ज्ञान पूर्वक गौण ज्ञान होता है लोके प्रसिद्ध है होता है लोक चाहिए मम प्राण है गौ प्रति मेरा प्राण है मेरा प्राण प्रति मेरा प्राण है गौ के लिए किसी व्यक्ति के लिए मेरा प्राण है बस तो प्राण नहीं।, तो नहीं भेद है प्राण से भिन्न है भेद ये गौण प्रयोग होता है तो प्राण है लोक वेदान आत्मीय संघात अहम सिर गौ में मे पुत्र नामा वेद में ये संहिता माया लोक में मम प्राण गौ अगम गौ लोक वेद के अनुसार आत्मीय संघात में देहादी संघात में अहम बुद्धि जो होती तो गौण सियादी दाष्टान का महा ऐसे दाष्टान्तिक पूर्व किसी कहता है तद्वत ऐसे ही गौण नही वो अय मिथ्या प्रत्यय प्रत्यय नहीं अहम बुद्धि जो देहादि संघात में ये भ्रम ज्ञान नहीं पुरो पुरो है टीका नहीं मिथ्याधे पूर्वक तो संभव पूर्व के विरुद्ध हमें शंका है भ्रम ज्ञान में तो भेद ज्ञान पूर्वक हो सकता है आत्मीय संघात में अहम बुद्धि मिथ्यात्मा में कि न्याद अपने देहादि संघात में अहम बुद्धि मिथ्या क्यों नहीं होगा होगी ऐसा संकाहन संक्राहते नहीं बहुत मीठा प्रत्यक्ष नहीं है ठीक है भेद अधिपूर्वक अभावी इतिहास भेद अधिपूर्वक यदि नहीं है देहादि संघात में आत्मबुद्धि यदि भेद ज्ञान पूर्वक नहीं है तो मिथ्याधि कैसे उत्पन्न धर्म ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा इतिहास है सुनी मिथ्या प्रत्ययस्तु स्थानुपुरुष अग्रहण विशेष पुरुष में स्थानु में पुरु पुरुष बुद्धि अथवा पुरुष में स्थानुबुद्धि यह भ्रम ज्ञान है वहां भ्रम कैसे होता है अग्रहमान विशेष है अग्रहण मानव विशेष जिसका विशेष गृह चंदु में बक्र कु विशेष पुरुष में करचनादि विशेष गृहमाण नहीं स्थानुत पुरुषोत्न ज्ञान तो भ्रम होता है, जिसे है जिसे वो तो भ्रम वहाँता है विशेष गृहमान नहीं हो न ठीक है अधिष्ठान आरोप और विवेक तब भ्रम ज्ञान जहाँ होता है <coughs> अधिष्ठान और आरोप्य अधिष्ठान जैसे इधम सुक्ति और आरप्य रजत दोनों के विवेक अग्रह विवेक तो ग्रहण हो जाए तो निधम रजत ज्ञान हो जाए तो इधम रजत भ्रम ज्ञान नहीं होगा इदम गृहमान शुक्ति में रजत का साधात्म होता है क्योंकि सकलन रजत का भेद ज्ञान नहीं भ्रम ग्यान, ग्यान होती और दिहाद कहा सिद्धांत ने कहा न तत्कार तो गौणत तो अभी पूर्व पे वाक्य का अर्थ कर दिया विस्तार तो से अभी आख्य तो तो का समाधान है सिद्धांत का न तत्कार गौणप तत्कार इत्यादि परिहार विभुनती इसका विवरण वाक्य नहीं न गौण प्रत्यय से मुख्य कार्यार्थता का गौण प्रत्यय में मुख्य कार्यअता नहीं कार्य गौण ज्ञान में मुख्य कार्यत्व नहीं आएगा यदि गौण बुझे मुख्य कार्य नहीं होगा अधिकरण स्तुति अर्थत्वा उपमा कर देना जहाँ गौण तथ्य होता है वो अधिकरण की स्तुति के लिए अग्नि रे मानव को मानव के ये अधिकरण उसमें अग्नि तो अग्नि कह दिया वो मानव की स्तुति करने के लिए कहा गया मुख्य कार्य मुख्य अग्नि का जो कार्य वो लड़का नहीं करता मुख्य कार्य अर्थ अधिकरण स्तुति अर्थत्म अग्निर् मानव को देववत को सिंह जो कहा जाता है वह अग्निर् मानव को अग्निवथ अग्निदिव युव शब्द उपमा के लिए युव शब्द कहना चाहिए का उसका लोप करके कहते हो अग्नि उसका अर्थ भी समझने वाले समझते अग्नि है ये तो अग्नि जैसे अग्नि कहने पर ही अग्नि जैसे लड़का तो अग्नि जैसे जैसी अग्नि अग्नि का अग्निदिव तो वहाँ युव शब्द है उपमा लुप्त उपमा शब्द शब्द लोप करके वहाँ प्रयोग किया जाता है हेतुभागजते हेतु है तत्चार्य गण चौपति यथाष्य में यथा सिंह दिवदत्त अग्निमा यदि सिंह इव अग्निव सिंहो देवदत्त का अर्थ देवदत्त सिंह सिंह जीव मानव का अग्नि ही का अथ अग्निजी वो सिंह अग्नि देवदत्त में शौर्य और मानव के साइंगल्य पिंगल वन आदि सामान्य वस्तु साध्य दे करके देख करके देवदत्त मानव का अधिकरण स्तुत्यर्थ में वैवदत्त और मानवत्व अधिकरण है जिसमें सिंहत्व अग्नित्व कहा जाता है गौण प्रति प्रयोग किया जाता है अधिकरण की स्तुति के लिए न अग्निकार्यम बा कार्यमग्न कार्यम गौणश शब्द प्रत्ययन किंचित साध्य सिंह का कार्य अग्नि का कार्य के गौणशब्द प्रत्ययन शब्द प्रत्यय शब्द गौणशब्द शब्द का ज्ञान होता है उसके कारण किंचित साध्य अग्नि कार्य लड़का करेगा सिंह कार्य सिंह का कार्य करेगा ऐसा नहीं होता ठीक है सिंह दैवदत्त वाक्यम दैवदत्ता सिंह ये अर्थ उपमाया इस उपमया देवतत्तम क्रौर अधिकरण स्वतुम क्रौर का उसकी स्तुति के लिए प्रभुतम ये वाक्य प्रयोग किया गया अग्नि मानव के ये भी वाक्य ऐसा मानवों को अग्निव और अग्नि तुल्य उपमा से मानवतमे पांगल्या अधिकरण से श्रुत्यर्थ नहीं वो पांगल्य का अधिकरण पिंगल रूपये ऐसे स्तुति के लिए कहा गया न तथा मनुष्य हम इति अधिकरण स्तुत्यर्थता भागी अहम मनुष्य ज्ञान होता इसमें आत्मा स्थिति करने के लिए नहीं। के और प्रयचानी दैवदत्तमकोधि कथम दिवदत् मनवके अभी कौरी पैंगुलद्दी साम साध्य किंच गौणशब तत्मच निमित्त सिंह कार्य न कि दैवत्ते साध्य है गौण शब्द गौण प्रत्यय ज्ञान को निमित्त करके सिंह का कोई कार्य देवदर्शन में नहीं होता है ना कि मानव के किंचित अग्नि कार्य गौण शब्द प्रयोग किया होता है अग्नि मानव का ऐसे ज्ञान होता है किंतु कि मानव के में कोई अग्नि कार्य नहीं होता है और मिथ्याधिक कार्य तो मिथ्या बुद्धि अहम बुद्धि मिथ्या भ्रम ज्ञान स्थान पुरुष बुद्धि पुरुष में बुद्धि रद्द में सर्प मिथ्या ज्ञान है अनर्थम यह अनर्थ होता है अनुभव आत्मा अनर्थम अनुभवती देहादी में अहम बुद्धिवन होने पर कर्म करता है सुख दुख हो करता है अथवा न देहाद अहम दि आ, देहादी संघाते अहम बुद्धि होती वो तो गौणी तो मिथ्या होने से ही तत्क्रिय कार्य पुण्यपाप फलक होना पड़ता है देहादो ना हम और इतनी देहा इस कारण से भी देहाद में अहम बुद्धि गौणी नही मिथ्या प्रत्यय कार्यंत स गौणश्द प्रत्ययन किंचयं तो साध्यते मिथ्या प्रत्यय कार्य अनर्थ सुख दुख अभव निरा गौण प्रत्य विषय से जानती नई सीहो देवदत्त नायम अग्नि मानव की गौण प्रत्य विषय से जानाती गौण ज्ञान का क्या विषय देवदत्त सिंह आदि उसको जानते है नैस सिंह देवदत्त देवदत्त सिंह नहीं होगा न्याज अग्नि मानव का नहीं जो देवदत्तो मानव को वह गौणिया जो विषय गौण ज्ञान बुद्धि का विषय तम परो अन्य जानता है नैस सिंह ना अग्नि देवदत्त सिंह का नहीं है मानव का अग्न नहीं से जानता है नत्म संघात से सत्य भी भेद अज्ञानी सा नहीं जानता है यद्यपि आत्मा संघात का भेद है तथा संघात से अनात्म प्रति अज्ञान नहीं जानता संघात अनात्मा तो अतु न संघात अहम शब्द प्रेव भेद ज्ञान होता है जैसे सिंह देवदत्त का नहीं है मानव का घन नहीं है ऐसे ज्ञान होने पर भेद ज्ञान होने से अग्नि निर्माणों का जो शब्द प्रयोग किया गया उसको गौण होता करेगी इसी प्रकार देहाद्य संघाता आत्मा नहीं है ऐसा ज्ञान सब का युद्ध होता अज्ञानी को तो देहाद्य संघात अहमभूति जो अहम ऐसे कहता है यदि मानता है कि मैं नहीं हूं वस्तुतः किंतु इसे शब्द प्रयोग करके गौनों के आ जाएगा अज्ञानी का सऊ नहीं जानता है कि देहादी संघात अनात्मा इसलिए गौन नहीं होगा संघात तय और गौनों से दोषांतर गौन संघात में यदि तय अहम प्रत्यय और हम शब्द जो तो न गौण मानेंगे दूसरा दोष समुचय करते हैं तथा गौणेन देहादिघाते आत्मा कृतम कर्म न मुख्यन अहम प्रत्यय विषय आत्म देहादि संघात में अहम् ऐसे जो ज्ञान होता है ये गौण जैसे जबरदस्त अभिन्न कह दिया देहादि संघात रूपये तो जो आत्मा है गौण हुआ पूरा तो गौण आत्मा मिथ्या आत्मा तो गौण आत्मा के द्वारा किया गया कार्य मुख्य आत्मा में किया गया नहीं गौण अग्नि मानव का गौण अग्नि मानव के द्वारा जो किया गया कार्य मुख्य मुख्य अग्नि के द्वारा ही कार्य होता है गौन अग्नि हो गया मानव का भेद पड़ता है मुख्य अग्नि में भी कार्य नहीं, नहीं। गौन अग्नि के द्वारा गौण के द्वारा जो कार्य होता है मुख्य में नहीं होता ठीक इसी प्रकार गौन आत्मा देहादि संघाती के दर के क्या कार्य होता है मुख्य आत्मा में नहीं होना चाहिए गौणी ने दौड़दर देहादि संघात रूप आत्मा से किया गया जो कर्म मुख्य जो अहम प्रत्यय का विषय आत्मा इससे नहीं होता है टीका में युद्ध तथा तो सत्य आत्मा ने कर्तृत्व आदि प्रतिभा सिद्ध घात हो तथा सती आत्मा में ने कर्तृत् ऐसे गौण हो गया आत्मा में नहीं होना चाहिए कर्तृत्म संघात में आत्मा देवाना नहीं होना चाहिए तथा गौण हो गया गौण ने कृतम न, न मुख्य ने कृतम इतनी उदाहरण फुटे थी, थी। गौण के द्वारा जो किया गया वो मुख्या से नहीं किया जाता है नहीं गौण से यहाँ गृतम कर्म मुख्य सिंहा अग्निव्याम कृतम चाह गौण गौण्नि गौण सिंह देवदत्ता गौण अग्नि मानव का उसके द्वारा जो किया गया कार्य मुख्य सिंह अग्नि के द्वारा नहीं है वही कार्य होता है यद्यपि देवदत्त मानव काभ्याम कृतम कार्य मुख्याभ्याम सिंहाग्न व्यायाम न करिए देवदत्त मानव कहे गौण सिंह और गौण अग्नि उन्हीं द्वारा से कार्य होता है मुख्य सिंह अग्नि के द्वारा नहीं किया जाता है तथापि देवदत् क्रौरण मुख्य सिंह से मानव कनिष्ठ पंगलन मुख्या संघातेना जड़ते आत्मन मुख्य से कार्य कृत भर्ता पूर्व देवदत्त मानव के हो गए गौण सिंह और अग्नि उनके द्वारा जो कार्य होता है मुख्य सिंह अग्नि के द्वारा नहीं किया जाता है ये ठीक फिर भी क्रिय है उसी के क्रौर्य के द्वारा मुख्य स्नेह का कोई कार्य हो जाएगा मानव के में पाइंगल्य गुण है पैंगल्य के द्वारा मुख्य अग्नि का कोई कार्य हो जाएगा इसी प्रकार संघात है ना कि जड़त्य संघातनी जड़त्य है उसी जड़त्य के द्वारा मुख्य आत्मा का कोई कार्य हो जाए ऐसा संक्राम से उत्तर देते पूर्व कृष्ण ने कहा मानव के बिन जो पैंगल्य है देवदत्न जो क्रौर्य है गुण है उसके द्वारा मुख्य सिंह अग्नि का कार्य होता है तो सिद्धांत का के कारण क्रौर न पैंगल्य ने बाख्य सिंह अग्नि कार्य थे क्रौर गुण है देवदत्ता में मानव के मेन पैंगल्य है उसी गुण के द्वारा मुख्य सिंह अग्नि का कोई कार्य होता है स्तुत्यूपक्ष केवल मानव की देवदत्त की स्तुति के लिए ही सिंह अग्निशब्द प्रयोग किया उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होता ठीक है देहादो अहम गौण्वेन् देहादि में अहम बुद्धि गौण नहीं हो सकता है उसके लिए अन्य हेतु देते मानव चानी चा तो नहम सिंह नग्नि न सिंह से कर्म मम अभिष्ट होती जिसकी स्तुति करते है देवदत्त सिंह कह करके मानव को अग्नि कहकर स्तुति करते होगे देवतत्व तो और ये दोनों जानते हैं देवत्व जानता है ना हम सिंह मानव को जानता है ना हम अग्नि शून्य वाला भी जानता है, है। सिंह से कर्म मम सिंह का जो कर्म ये मेरा नहीं है देवत जानता है अग्नि का जो कर्म है मेरा नहीं लड़का जानता है <coughs> न संघात से कर्म मम मुख्य से आत्मनीति तो प्रतियोगि कर यदि देहाद में अहम बुद्धि गौण मानेंगे तो संघर्ष का जो कर्म है मुख्या आत्मा मेरे में नहीं ऐसे ज्ञान होना चाहिए सबको देहाद में अहम बुद्धि गौण है तो गौण से गौणात्मा हो गया देहादि गौणात्मा देहादि का जो कार्य है उसे मेरा जड़पदि का जो कार्य होता है मेरे मुख्या आत्मा का वो कार्य नहीं है ऐसे ज्ञान होना चाहिए न पुनर अहम करता मम कर्म मैं करता मैं मेरा कर्म ऐसे ज्ञान नहीं चाहिए यदि गौण है टीका देवदत्त मानव कय हो सिंह अग्निध्याम भेदतिपूर्वक सिंह से भिन्न है देवदत्त अग्नि से भिन्न है मानव भेद ज्ञान पूर्वक त्यापार तो व अभाव जीवक उसके व्यापार उसमें नहीं रहा गौण अग्नि और गौण सिंह के द्वारा जो कार्य उनका व्यापार मुख्य नहीं है ठीक इस प्रकार मुख्य आत्मा में गौण आत्मा है संघात संघात से भेद भी होने के कारण सदैव तो व्यापार रही कम गौणा आत्मा है देहि संघात उसका जो व्यापार हो व्यापार आत्मा में नहीं ये होना चाहिए अनुभव होना चाहिए व्यावर्तन चंद्र से जिससे क्या नहीं होना चाहिए न पुनर हम कर्ता मम कर्म नहीं करता, करता देहादि का कर्तृत्व तो आत्मा में कैसे होगा मम कर्म ये कैसे होता है ये नहीं होना चाहिए जब गौणा बुद्धि मानेंगे मिथ्याधी न तत्तम आत्म कर्तृत्व पूरा मिथ्याधी अहम बुद्धिघातमे भ्रमी न तत्तम आत्मनिकर्तृत्व आत्मनि कर्तृत्व किन्तु आत्मीयचा प्रयत्न अस्थ कर्तृत्व वास्तव्य मत अनुमत यह मत है संघात में अहम बुद्धि तो गौ ही है ये पूर्व कहता है और सिद्धांत कहता है मिथ्या है तो संघात में अहम बुद्धि मिथ्या होने से भी संघात में जो आत्मा में कर्तृत्व भान होता है ये वस्तुतः मिथ्या ज्ञान के कारण नहीं मिथ्याधि पूर्वक आत्मा कर्तृत्व ऐसा नहीं मिथ्या ज्ञान होने पर भी न आत्मनि कर्तृत्म सत्कृतम नित्य ज्ञान के कारण आत्मा में कर्तृत्व होता ऐसा नहीं है पूर्व प्रति कर्ता है कि मत वास्तव आत्मा में है क्योंकि अपने ज्ञान इच्छा प्रयत्न से आत्मा करता है आत्मा करता है न एक लोग मानते ज्ञान इच्छा प्रयत्न से आत्मा में कर्तृत्व ये वास्तव है भ्रम ज्ञान पूर्वक नहीं इसी मत का अनुवाद करते भाषण यहूर आत्मीय ही स्मृति प्रयत्न ही कर्म हेतु आत्मा कर्म करोचित आत्मीय स्मृति इच्छा प्रयत्न ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये कर्म का हेतु है उन हेतु के द्वारा कर्म करता है आत्मा को कर्तमें ठीक है ज्ञान अपनी कर्तुत्व मिथ्यात ज्ञान इच्छा प्रयत्न से कर्तृत्व होता है तो भी मिथ्या ज्ञान पूर्वक है क्यूँकी ज्ञान इच्छा प्रयत्न भी तो ज्ञान पूर्वक है ज्ञानाधिना मिथ्याधिकारी मिथ्याधिक कार्य ज्ञान प्रयत्न भी कोई वास्तव नहीं है आत्मा में इस दुष्पी न प्रत्यपूर्वको जिनके कारण जो कर्म हेतु है तू ज्ञान इच्छा प्रयत्न आप कहते तो जिनके द्वारा तो कहते हो कर्म करता है वो ज्ञान इच्छा प्रयत्न भी मिथ्या ज्ञान पूर्वक है तेसा स्मृति प्रयत्न न मिथ्या प्रयत्न पूर्वक मिथ्या मिथ्या ज्ञान पूर्वक है ठीक है नही सदैव प्रपंध उसका विस्तार है मिथ्या प्रत्यनिमित अनुभूत क्रिया पूर्व का ही प्रयत्न ज्ञान इच्छा आदि जो होते हैं किसके कारण होता है पहले संस्कार से ही होते हैं संस्कार से स्मरण इच्छा करते हैं किसी वस्तु की प्राप्ति की पहले संस्कार ही ये अनिष्ट साधना इच्छा होती है निवृत्ति होती है अब ये सब संस्कार कहाँ से आएगा मिथ्या प्रत्यय निमित्त इष्टानिष्ठ अनुभव क्रियाफल जनिक मिथ्या प्रत्यय पर भ्रम ज्ञान हुआ भ्रम ज्ञान होता है देहाद में हम बुद्धि उसके कारण ये मेरा साधन या अनिष्ठ है पुण्य पाप कर्म करता है उसके द्वारा अनुभव होता है अनुभूत क्रियाफल कर्म का फल कर्म फल सुख दुख अनुभव करता है उससे होता है संस्कार और संस्कार पूर्वक ही स्मृति इच्छा प्रयत्न होते हैं अर्थात मूल उनका मिथ्या ज्ञान हो गया कृत्वा इति तद द्वारा अनुभूत आत्मा में कोई इष्ट अन्य कुछ ही नहीं मित देभि करने से ही जो देहादि का अनिश्चय वो मरिष्ठ माम जो देहा का स्ट है वो मामो स्ट तो ये आरोप करता है तब द्वारा भोजन आदि विषय आदि वो आत्मा का इच्छा अनिश्चय नहीं तो देहा आदि का है कि उसके द्वारा आरोप करके आत्मा में अनुभूत है तस्मिनी प्रेषता ध्यान फिर उसमें अनुभूत वक्त में स्टमय प्राप्ति इच्छा अनिश्चम ध्यान हाथ में इच्छा त्याग करने की इच्छा क्रिया संपादन करता है वो पहले इच्छा करता है प्राप्त करने की तो कर्म करता है करने की इच्छा करता है तो कर्म करता है एक कर्म करके उसी क्रिया के द्वारा स्टम अनिष्टम से फलम भुगत स्त अनिश्च स्तफल स्वर्ग आदि अनिष्ट फल दुख स्तफल सुख भोग करके तेना संस्कार जो भोग होगा भोग से भी संस्कार होता है संस्कार पूर्वक तत्पूर्वक स्मृति आदय संस्कार से स्मृति इच्छा प्रयत्न स्मरण करेगा ये है ये अनिष्ठ है इच्छा करेगा इधम करेगा साथ करते है। इच्छा दे आत्मा में कर्तृत्व तो मिथ्या है अतीत तो अनागत जन्म नोरिव वर्तमान की जन्म ने कर्तृत्व तो संसार से वस्तुत्व आशंक अतीत तो जन्म हो गया आगे भी जन्म आने वाले वहां जैसे कर्तृत्व तो रहता है वास्तव वर्तमान जन्मनी कर्तृचार्दी संस्कार से वस्तुतम अभी भी कर्तृचार्दी संस्कार वास्तव्य शर्त यथास्मिन जन्म में देहाद संघात अभिमान राग देशादि कृत धर्माधर्मौ तत्फलाभव इस जन्म में देहाद संघात में अभिमान करके किसी इष्टवस्तु में राग अनिष्ट वस्तु में देश राग देश के कारण धर्माधर्म होता है पुण्यपाप कर्म और पुण्य सब फलानुभवक इसी प्रकार अतीते अतीत जन्मनी पूर्व में ठीक इस प्रकार घाम भोग सुख दुख धर्माधर्म के कारण और धर्माधर्म के प्रवृत्ति से प्रवृत्ति हुई राग देश से राग देशा में अभिमान होने से हम होने से मिथ्या ज्ञान ठीक से अतीत अतीत रेपी जन्मनी इति अनाधिर अभिव्यात संसार अनाधिकार से चलता है अभिव्यात अति तो अनागत अन्मय अति तो अनागत में करना है। कालू अतीत काल अनागत काल को पक्ष बना दिया अविद्यात संसार बंतु काल में संसार से अविद्यात कालत्वास वर्तमान काल में वर्तमान काल में जिसे संसार सुख दुखादि भोग होता है ध्याद संघात में अभिमानक राग देश होता है कि अभी काल में अनागत काल में संसार से अभी से फलित संसार अभीजाकृत मन से क्या फलित कर्म संन्यास सहित तो ज्ञान निष्ठया आत्योपुर सिद्धम संसार गोपुर होगा अत्य गोपुर होगा ज्ञान निष्ठा से सर्व कर्म संन्यास सहित ज्ञान निष्का यह संसार से अत्यंतरम निश्ध होगा तस् आविद्य में विद्यापहत्व हेतं संसार आविद्य कौन से तो विद्या से निवृत्त होगा अविद्यात्मक देहाभिम से निवृत्त हो देहानुपत्ति संसारा अनुपत्ति देहाभिम अज्ञानपूर्वक इसलिए विद्यानिवृत्त हो देह नहीं होगा देहानुपत् देह नहीं होगा तो संसार नहीं होगा कुप्रे अभीदर्माधर्म कृतत्वसंभवादेहा कृतज्ञ मन संसार धर्माधर्म कृत हो सकता है ऐसा संक्रमण से कहते देहा आत्मा अविद्यासघात जो आत्मा अज्ञान भ्रम आत्मन धर्माद कर्तृत्व आविद्य नाविद्याना कर्मी देहाभिम संभव आत्मा जो धर्मा कर्तृत्व वो भी आवद्यक अविद्याज्ञान के बिना कर्मियों में देहाभिमानी संभव नहीं अविद्या से ही देहाभिम अतच्चात्म संघात अहमअि अविद्या विद्यमता देहा संघात में जो अहम अभिमान होता है अविद्यात्मक अविद्या से अद्व्यमान है आत्मन देहादिम से आविद्यकत्व अन्य व्यतिरिकाद्यान सावेन व्यसएक आत्मा में देहाभिम अविध्यात्मक है यह अन्य व्यतरक से देखा तो अभिद्या से ही व्याजमान होता है व्यक्ति के दिखाते जो अभिद्या तो नहीं होगा नहीं गिम मतस्त गोवादी से मैं भिन्न हूँ मेरे से भिन्न गुआदी से जानता हुआ गुवादि में अहम ऐसी प्रत्यय कोई मानता नहीं अन्य व्यतिरिक मनुद्य दिखाया व्यक्ति के दिखाते अजानंश तो स्थानु पुरुष विज्ञान व तो देहादि संघात कुरिया अहमिति अहम प्रत्ययम न विवेक तो अज्ञान से जैसे स्थानी में पुरुष ज्ञान होता है स्थान के ज्ञान नहीं होने ठीक अविवेक देहादि संघात से भिन्न ऐसा जो विवेक नहीं तो देहादि संघात अहमिति प्रत्ययम कुर्या करता है न विवेक तो जानत पृथ्वी जान लेता है देहादी संघात भिन्न तो देहादी संघाते अहम बुद्धि नहीं पुत्रे पुत्र पितुर अहमधी आत्मीय देहादमधी गौण्व अनु पुत्र में पिता का पिता के अहमबुद्धि गौण है इसे देहाद में अहम बुद्धि गौण गी है इसे पूर्व किसी ने कहा था इसका अनुवाद करते यू आत्मा भी पुत्र नाम ऐसे श्रुति में आया पुत्र हम प्रत्यय वो गौण है तो तु जन्म संबंध निमित्त गौण वहाँ जन्म संबंध के कारण गौण प्रयोग होता है तस्वीत सूत्र गौणात्मक विषय तम उत्तम अंगीकर दिया है विशेष है, क्योंकि वो गौण है जनक जन्यजनक समझ करती तभी देहादे तथी क्या तो हम दि गौणी अपने देहादि जो हम बुद्धि वो भी गौणी हो जाए ऐसा श्राहन से कहते गौणेन च आत्मना भोजनादिपत परमर्श कार्य न शक्य कर्त गौणात्म के द्वारा भोजनादिपत भोजनाधिक भोजना कार्य परमार्थ कार्य हम न सके तो करते तो हैं गौण आत्मा करेगा देहादि संघात यह वास्तव नहीं हो सकता है गौण सिंह अग्नि मुख्य सिंह अग्नि कार्य बैसे गौण सिंह अग्नि के द्वारा मुख्य सिंह अग्नि कार्य गौण सिंह है देवदा गौण अग्नि मानव उनके द्वारा मुख्य सिंह का मुख्य अग्नि का कार्य नहीं होता है ठीक इसी प्रकार गौणात्मा देहादि संघात देहादि संघात के द्वारा परमार्थ आत्मा का कार्य कुछ नहीं होगा जैसे भोजना अधिकारी गौणात्मा करते परमात्मा नहीं होता आत्मा में नहीं होता ठीक इसी प्रकार आदि भी परमात्म कार्य नहीं होगा तो गौणात्मा के द्वारा सुख को पुण्य पाप नहीं होगा मैं नहीं सकी पुत्रादिना गौणात्मा हाँ जैसे पुत्र भोजन करेगा तो पिता का भोजन कार्य नहीं होता है पुत्रादिना गौणात्मना पितृ भोजनाधिकार्य नहीं कहता है ठीक इसी प्रकार देहादे भी गौणाधि आत्मा हो तो उसके द्वारा जो कर्तृत्ववादी कार्य है आत्मा में नहीं होगा वास्तव नहीं होगा नहीं होगा तो कर्तृत्व बुद्धि होकर करके जो कार्य होता है पुण्य पहा पा, आत्मा में नहीं आएगा ठीक है गौना ना गौणात्मा मुख्या, मुख्यात्मा नास्ती वास्तव में कार्य दृष्टान देते गौणात्मा के द्वारा मुख्यात्मा का कार्य नहीं होता है गौण सिंह अग्निध्याम मुख्य सिंह अग्नि कार्य करता नहीं है है है है का the, गौण सिंह न देवतना मुख्य सिंह कार्य गौण सिंह देवत मुख्य सिंह का कार्य नहीं होता उसके द्वारा नौण अग्नि के द्वारा मानव मुख्य द्वारा मुख्य अग्नि कार्य दाहता का भी होता है ठीक इसी प्रकार गौण आत्मा है देहादि देहादि न गौण आत्मा के द्वारा मुख्या आत्मा का वास्तव कार्य कर्तृत्व आदि क्या नहीं आ है तो कर्तव्य मुख्या आत्मा में नहीं होगा तो धर्माधन करके आदि नहीं होना चाहिए ओ भद्रम कर्णे दि सुनिया देगा भद्रम कश्ये नुभा